शिवपुराण दृद्ध संहिता सदा शिव ने कहा नंदिन मेरी बात सुनो तुम तो परम ज्ञानी हो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे साप दिया गया व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला वास्तव में मुझे किसी का साप छू ही नहीं सकता अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए वेद मंत्राक्ष मंत्राक्षरमय और सुक्तमय है उसके प्रत्येक सुक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता है इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता इस समय मुझे शाप नहीं मिला है इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए महामते तुम सनका सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो यदा शांत हो जाओ मैं ही यज्ञ हूँ न ही यज्ञ कर्म हूँ यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ यज्ञ की आत्मा मैं हूँ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ यह कौन तुम कौन और ये कौन वास्तव में सब मैं ही हूँ तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है महामते नंदिन तुम तत्व के द्वारा प्रपंच रचना का करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं नारदान शवर विवेक पारायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए भगवान शिव भी अपने प्राणप्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर कर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था उस समय रुद्र को साप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे ताकनारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपने जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो मैं बता रहा हूं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों महर्षियों तथा देवताओं को भी बुलाया वे सभी उस यज्ञ में पधारे अगस्त कश्यप अत्रि वामदेव हृगु दधीची भगवान व्यास भारद्वाज गौतम पैल परासर गर्ग भार्गव ककुश सीत सुमंतु त्रिक कंक और वैसम ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे इनके सिवा समस्त देवगण महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे थे ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व श्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था इसी तरह भांति भांति से आदर सादर प्रार्थना करके वैकुंठलोक से भगवान विष्णु की भी विष्णु को भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे श्री दोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कंखल नामक तीर्थ में हो रहा था उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे मैं वेदत्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था